वा <laughs> सहनावतु सहनौ भुनक्तुम् सहवीयम् करुणौहवीयस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ओ, ओ, ओ, ओ, ओ. शांति शांति शांति हां जी अचय शीत उसने चुना उसने चयन किया इस अर्थ को बताता है ये तिंगंत पद है अभी तक हमने सुबंत पदों को देखा है सुप अंत में है उसको सुबंत कहते हैं जो सुव जस आदि अंत में होते हैं उसको सुबंत कहते हैं सुप अंत सुबंत पकार को बकार हो जाता है ऐसे तिंग अंत में है उसको तिंगंत कहते हैं यानी क्रियापद वो शब्द रूप था और यह क्रियापद है अचय शीत उसने चुना चीय चयने स्वादिगण का है चयन अर्थ में चुनने अर्थ में यह धातु है धूवादयो धातव इस सूत्र से इसकी धातु संजय कर दिया है धातु संजय करके यकार की इत्संज हलंत्यम तस् लोप अदर्शनम लोप धातु संजय होने से धातु हो इस धातु के अधिकार में सूत्र आया है भूते क्योंकि उसने चयन किया यह भूतकाल को कहता है इसलिए भूतकाल का अधिकार लाना है हमें तो भूत सूत्र कहता है धातु के अधिकार में अब भूतकाल अर्थ में आगे कार्य होगा भूतकाल के अर्थ में आगे कारी होगा यानी प्रत्यय आदि जो भी कारी होते रहेंगे वो होंगे तो भूत इस सूत्र के अधिकार में सूत्र आया है लुंग भूतकाल अर्थ में धातु से लुंग लकार होता है तो लुंग ये प्रत्यय है तो प्रत्यय पर ची धातु से परे यह लुंग लकार बैठता है अब यहां प्रश्न है यह लकार कैसे आता है जो कल हमारा प्रसंग रह गया था उस प्रसंग को समझने के लिए यहां पर हमें समझना है तो यह जो लुंग लकार हम लाए हैं यह लकार किस प्रकार लाया जाता है इसकी अपनी एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंतर्गत सूत्र है लह कर्मणी च चा भावे चाकर्म केभ्य सूत्र है मूल सूत्र पाठ में निकाल के देखिएगा लह कर्मणी च चा भावे चाकर्म के तीन, तीन चार उनहत्तर तीन, चा तीन चार उनत्तर वह सूत्र है सिक्सटी नाइन लहकर्मणी च चा भावे चाकर्म केभ्य लह में एक तीन है लह शब्द में एक तीन यानी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन कर्मणी सातेक च अव्यय भावे सातेक च अव्यय अकर्म के भांच तो लह कर्मणि च भावे चकर्म के भ तो यहां अकर्म के भे एक शब्द है अकर्म के भय यह अकर्म भ्या धातु को कहता है यह धातु का विशेषण है अकर्म के भ्या, धातु भ्या। अकर्मक धातुओं से तो अकर्मक कहते ही सकर्मक भी आ जाएगा धातु दो प्रकार के होते हैं जो अभी ये जो धातु है हमारे सामने चीए चैने तो धातु पाठ में जितने भी धातु हैं जितने भी हैं वो सब वो दो प्रकार के होंगे एक सकर्मक और एक अकर्मक सकर्मक का अभिप्राय है ऐसी धातु जो कर्म को कहने वाली है ऐसी धातु जो कर्म को कहने वाली है जो धातु कर्म को कहने वाली होती है उस धातु को सकर्मक कहते हैं और ऐसी धातु जो कर्म को नहीं कहती है ऐसी धातु जो कर्म को नहीं कहती है उसको कहेंगे अकर्मक तो फिर वो किसको कहती है केवल मात्र को कहती है वो धातु केवल मात्र को कहती है, मात्र को, कहती है।, मात्र, को कहती है। मात्र को प्रस्तुत करती है वहां क्रिया मात्र द्योतित होता है उसको कहते हैं अकर्मक जो कि कर्म को न कहने वाली धातु है तो जो धातु कर्म को न कहने वाली है उसको अकर्मक कहते हैं और जो धातु कर्म को कहने वाली है उसको सकर्मक कहते हैं तो इस प्रकार से दो दो प्रकार की धातुएं हैं सकर्मक और अकर्मक उदाहरण के लिए मैं आपके सामने रखता हूं जैसे पुस्तकम पठती पुस्तकम पठती मैं कहूं राम पुस्तकम पठती राम मोहन पुस्तकम पठती मोहन जी पुस्तक पढ़ते हैं तो पठती ये जो पठती में जो पठ धातु है यह पठ धातु कर्म को कहने वाली है कर्म को कह रही है पढ़ने रूपी कर्म को कह रही है क्या पढ, पढ़ी जा रही है तो पुस्तक पढ़ी जा रही तो यह जो पुस्तक पढ़ना है यह कर्म है यहां पर तो ऐसी धातु जो कर्म को कहने वाली है उसको सकर्मक धातु कहते अब दूसरी धातु में बताता हूं आपके सामने दूसरी धातु है तिष्ठती राम राम मोहन तिष्ठती राम मोहन जी खड़े हैं अब यहां खड़ा होना खड़ा होना केवल क्रिया मात्र है यहां पर खड़ा खड़े रहना रहना यह क्रियामात्र परम नहीं है तो तिषति स्था धातु है, है। मूल धातु है स्था। स्था के स्थान पर तिष्ठ आदेश होता है फिर तिष्ट रूप बनता है तो स्था धातु तिष्टी यह केवल मात्र को कह रही है धातु यहां कोई कर्म को नहीं बताया जा रहा है इस धातु से कर्म को नहीं कहा जा रहा है खड़े हैं क्या खड़े हैं किसको खड़े हैं ऐसा होता नहीं है बस खड़े हैं तो खड़े हैं केवल क्रिया मात्र वहां द्योतित होती है केवल क्रिया बताई जा रही है खड़ा रहना यह मात्र क्रिया है बैठा रहना सीधती बैठे रहना यह मात्र क्रिया है शे श्वेतें सोता है क्या सोता है ऐसा नहीं है बस सोना एक मात्र है तो तिष्ठती सीधती श्वेत भवती भवती का मतलब होना केवल मात्र है तो जो केवल क्रिया मात्र है जो कर्म को नहीं कह रही है धातु उसको अकर्मक कहते पर जो धातु कर्म को कहने वाली जैसे लिखति पठती ये ये जो धातु है पठती लिखती खादती पश्यती ये सब कर्म को कहने वाले तो जो कर्म को कहने वाली धातु हैं उनको सकर्मक कहते हैं और जो धातुएं कर्म को नहीं कहती हैं केवल क्रियामात्र को कहती हैं उसको अकर्मक कहते आपने भाव भावकर्मो सूत्र पढ़ा होगा वहां अकर्मक को बताने के लिए एक वचन दिया है आपने पढ़ा होगा अपरिस्पंदना साधना साध्यो, धातवर्थ मात्र धातवर्थो भाव ऐसा वाक्य है शायद बिजली चली गई अपरिस्पंदना साधन साध्यो धातुवर तो ऐसा वाक्य है अपरिस्पंदना साधन साध्यो धातुवर तो भाव का मतलब क्रिया अपरिस्पंदन का मतलब है जिसमें हिलना झुलना ऐसी कोई क्रिया नहीं हो रही है वाली कोई क्रिया नहीं है झुलना यानी क्या डुलना वो झुलना ढुलना को झुलना कहा यहां पर जैसे खाना पीना किया है ऐसे बोलते हैं ना रोटी बाटी खा लिया तो ऐसे ऐसे बोलते हैं ऐसे हिलना डुलना यानी वो क्रिया को ही बताया जा रहा है उससे लेकिन वो जोड़े में शब्दों का बोलना एक हिंदी में परिपाटी है तो हिलना डुलना डुलना अर्थ है वैसे झुलना का मतलब तो हिलना डुलना आदि जहां पर नहीं पाई जाता हो और ऐसे साधनों से सिद्ध किया हुआ जो पद है वो जो धातु का अर्थ मात्र को वहां पर बोलता है उसको क्रिया कहते हैं या भाव कहते हैं भाव का मतलब धातु अर्थ धातु के अर्थ को बताना ही मात्र वहां उद्देश्य है धातु का अर्थ ही बताया जाता है और कुछ नहीं बताया जा रहा है शेत भा हसती इनमें केवल मात्र क्रिया क्रिया को धातु के अर्थ मात्र को बताया जा रहा है लेकिन लिखती में केवल धातु अर्थ नहीं होता है वहां पर धातु अर्थ के साथ साथ कर्म भी होता है लिखना क्रिया तो है लेकिन लिखना क्या लिखा जा रहा है वो भी कर्म भी है वहां पर पुस्तक लिखा जा रहा है लेख लिखा जा रहा है हा? कोई ना कोई लिखा जा रहा है वह कर्म है वह क्रिया के साथ साथ कर्म भी विद्यमान होता है उसको सकर्मक कहते हैं और जहां कर्म नहीं होता है केवल धातु का अर्थमात्र रहता है जहां हिलना डुलना कोई क्रिया किसी प्रकार की नहीं हो रही और वो जिस साधन से वो उस क्रिया मात्र को स्पष्ट किया जा रहा है तो उसको भाव कहते हैं जैसे देवदत्त शेते देवदत्त सोता है देवदत्त साधन है वहां पर देवदत्त यहां साधन का मतलब कारक कारक से उस क्रिया को सिद्ध किया जा रहा है कर्तारूपी कारक से साधन का मतलब यहां कारक है तो कर्तारूपी साधक से करता हो या और भी कोई भी साधन कारक कोई भी कारक आ जाए अधिकरण कारक है या किसी भी प्रकार का कारक वहां पर आ जाए छह कारकों में कोई भी कारक आ जाए वहां पर तो कारक से वो क्रियामात्र सिद्ध किया जाता है वहां पर क्रियामात्र को बताया जाता है उस कारक से किसी कर्म को नहीं बताया जाता है वो अकर्म फैलाता है तो ये सकर्मक अकर्मक की बात आपके सामने रखी है तो यहां सूत्र में है लकर्मणी च भावे च अकर्म के भय्या अकर्म यहां अकर्मक धातुओं से ऐसा शब्द है अकर्म के पांच तीन है तो अकर्मक कहते यहां पर सकर्मक भी अपने आप आ जाएगा यहां पर सूत्र में नहीं है लेकिन है। कर्मनी है कर्मणी है यहां पर पद कर्मणि को देख करके सकर्मक भी आ जाएगा तो सूत्रार्थ में कर रहा हूं ऊपर सूत्र देखिएगा मूल पाठ में लकर्म नीचे भावे चाकर्म के और सड़सठ सूत्र में कृत सूत्र आया है और इस सूत्र को हम मैंने पहले पढ़ा दिया आप लोगों को कृत प्रत्यय जो है कर्ताकारक में होते हैं ऐसा बताया था पहले कर्तरीकृत यह कहां पर बताया था आपने ऐसा कोई बता सकते हैं उदाहरण में मैंने कर्तरीकृत सूत्र को बोल करके बताया था आप में से कोई बता सकते हैं रुचि हाँ है नायका।, नायका नायका में किस प्रत्यय को लेकर के बोला हाँ नौल प्रत्यय नौल प्रत्यय कर्ता में आया है क्योंकि नौल प्रत्यय कृत है कृत होने से वो कर्ता में आता है तो ये वहां पर आया था ये कर्तरीकृत कृत प्रत्यय कर्ता कारक में होते हैं तो यहां कर्तरीकृत सूत्र में से कर्तरी पद की अनुवृत्ति आ रही है लकर्म नीचे भाविका कर्म के व्य में तो अब इस सूत्र का अर्थ कर रहा हूं मैं लह ये एक तीन है तो लह का मतलब लकार जितने भी लकार होते हैं दस लकार है यहां पर लट लिट लोट लुट आदि ये सब दस लकार हैं तो लहा ये बहुवचन में है तो लकार लकार अकर्म धातुभ्य लकार जो है अकर्मक धातुओं से भावे लकार अकर्मक धातुओं से भाव में आते हैं और कर्ता में भी आते हैं अकर्मकेभ्य धातुभ्य भावे लकारति कर्तरी चकर्मक धातुओं से लकार भाव में होते हैं और कर्ता में होते हैं चकार से कर्ता को लेंगे लकार अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता में आते हैं दूसरा लकार सकर्मक धातुओं से लकार सकर्मक धातुओं से कर्म में आते हैं और कर्ता में आते हैं ओम भगवान हां जी कर्म में आते हैं कर्ता में आते हैं यानी यानी कर्ता को कहने के लिए लकार आते हैं और कर्म को कहने के लिए लकार आते हैं लकार सकर्मक धातुओं से सकर्मक जो धातुए हैं वो सकर्मक धातुए जो है या तो कर्म को कहने के लिए आते हैं या कर्ता को कहने के लिए आते हैं जो लकार होंगे लट लिट लोट आदि दस लकार जो है वो लकार या तो कर्ता को कहने के लिए आते हैं अथवा कर्म को कहने के लिए आते हैं और अकर्मक धातु वेदी है तो अकर्मक धातु जो है या तो भावु को कहने के लिए आते हैं या कर्ता को कहने के लिए आते हैं ऐसा राजेश जी स्पष्ट हो रहा है ओम भगवान जी ये ये तब समझ में आ जाएगा आप सबको आ, ये क्या कहा जा रहा है कि, आ, कि लकार जो है आ, सकर्मक धातु जो है वह कर्ता को कहने के लिए कैसे आते हैं कर्म को कह कहने के लिए कैसे आते हैं अकर्मक धातु भाव को कहने के लिए कैसे आते हैं अकर्मक धातु कर्ता को कहने के लिए कैसे आते हैं यह तब समझ में आएगा जब आपने भाव भावकर्मोह सूत्र को पढ़ाओ तीन प्रकार के वाक्य होते हैं जो आपको मैंने बहुत बार पढ़ाया अनेक बार कर्तवाच्य कर्मवाच्य और भाववाक्य ये तीन वाक्यों को बताया था आपको यानी कर्ता में वाक्य होता है कर्म में वाक्य होता है और भाव में वाक्य होता है तीन प्रकार के वाक्य होते हैं कर्त उस वाक्यों को कहते हैं हम कर्तरीवाच्य कर्मवाच्य और भाववाक्य कर्तरीवाच्य में क्रियापद कर्ता को कहता है मेरी बात को समझ लीजिएगा मैं दोबारा स्पष्ट कर रहा हूं कर्तरीवाच्य में जो क्रियापद है वो कर्ता को कहता है और कर्मवाच्य में क्रियापद कर्म को कहता है भाववाच्य में क्रियापद भाव को यानी वर्थ को ही कहता है अपने अर्थ को ही प्रकट करता है भाववाच्य में तो यह तीन प्रकार के वाक्य होते हैं उदाहरण के लिए मैं आपके सामने रखता हूं राजेश, राजेश व्याकरणम पठती राजेश व्याकरणम पठती तो यहां पर यह जो पठती है पठती क्रिया ये पठती क्रिया जो है करता को कह रही यहां पर कह पठती राजेशा पठती कौन पढ़ता है तो राजेश पढ़ते हैं किम पठती व्याकरणम पठती तो कर्म को भी कह रहा है और कर्ता को भी कह रहा है लेकिन यहां मुख्यता कर्ता है तो पठति क्रियापद कर्ता को कह रहा है तो इसलिए क्रियापद जिसको कहता है वो अभिहित होता है अभित का मतलब कहना इसलिए मैंने अनभिते सूत्र को भी पढ़ करके आने के लिए बोला था आप लोगों को तो क्रियापद जिसको कहता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है क्रियापद जिसको कहता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है तो यहां पठती जो है ये कर्ता को कह रहा है इसलिए कर्ता में प्रथमा विभक्ति आ गई राजेश व्याकरण पठती अगर मैं क्रियापद कर्म को कह रहा हो तो वो वाक्य आपके सामने रखता हूं राजेश व्याकरण ग्रंथ पठ्यते लिखिएगा राजेशेन व्याकरण ग्रंथ पठ्यते यहां व्याकरणम पठ्यते भी लिख सकते हैं लेकिन मैं जानबूझ करके ग्रंथा इसलिए जोड़ा है ताकि आपको पुल्लिंग लिंग का अंतर थोड़ा पता लग जाए व्याकरणम जो है यह नपुंसक लिंग में है तो कभी लिंग को आप द्वितीय ना समझ ले इस अंतर को समझाने के लिए मैंने ग्रंथ जोड़ दिया राजेश न्याकरण ग्रंथ पठ्यते अब पठ्यते जो क्रियापद है ये राजेश को नहीं कह रहा है ये क्रियापद यह क्रियापद कर्म को कह रहा है सीधा कर्म को कह रहा है ये वाक्य का अर्थ है राजेश के द्वारा व्याकरण ग्रंथ पढ़ा जाता है ये इसका अर्थ होगा तो पठ्यते क्रियापद कर्म को कहता है तो जिसको कहता उसमें प्रथमा होती है तो व्याकरण ग्रंथ ये कर्म है तो जिसको कहता है उसमें प्रथमा होता है अभिहित में जिसको क्रियापद कहता है उसमें प्रथमा होता है और जिसको नहीं कहता है वो अनभिहित होता है और अनभिहित करता में तृतीय विभक्ति होती है अनभिहित कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है इसलिए यहां पर अनभित कर्ता में तृतीय विभक्ति हो और राजेश व्या, राजेश व्याकरणम पठती पठती जो है राजेश को कहता है पठति क्रियापद इसलिए अभिहित में प्रथमा और अनभित कर्म में द्वितीय विभक्ति है तो व्याकरणम यहां पर द्वितीय विभक्ति है पूर्ववाक्य में प्रथमा विभक्ति में भी व्याकरण बनता है और द्वितीय विभक्ति में भी बनता है तो यहां पर व्याकरणम में द्वितीय विभक्ति द्वितीय विभक्ति का एक व्याकरणम व्याकरण व्याकरणानी व्याकरणम व्याकरणे व्याकरणानी तो द्वितीय विभक्ति का एक है व्याकरणम पठती में तो वहां व्याकरणम कर्म है अनभिहित है यानी पठती क्रियापद व्याकरण को नहीं कह रहा है इसलिए अनभित है नहीं कह रहा है जिसको नहीं कहा जाता है उसको अनभिहित कहते हैं अभित का मतलब कहना और अनभहित का मतलब ना कहना तो व्याकरण को क्रियापद ने नहीं कहा इसलिए अनभित कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है और अभिहित कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है यह है कर्तवाद और निचला नि, निचला वाक्य है राजेशे न्याकरण ग्रंथ पठ्यते पठ्यते क्रियापद कर्म को कह रहा है तो जिसको कह रहा है वो अभिहित है तो अभि अभित अभिहित है प्रथमा अभिहित कारक में प्रथमा विभक्ति होती है तो यहां व्याकरण ग्रंथा में प्रथमा e. विभक्ति प्र है और अनभिहित कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है कर्तिकर्णयो तृतीया कर्तिकर्णियों तृतीया का मतलब है कर्ता कारक में और कारक में तृतीय विभक्ति होती है अनभिहित कर्ता कारक में अनभिहित करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है कर्तिकरणियों तृतीया से और अनभिहित कर्म ने और अनभिहित कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है ऐसा नियम है यह हो गया कर्तृवाच्य कर्मवाच्य अब भाववाच्य का वाक्य लिखिएगा राजेश हास्य राजेश हसती ऐसा लिख सकते राजेश हसती लिखिएगा राजेश राजेशना को हटा करके राजेश हसती हाँ दोनों हो सकते हैं तो राजेश हसती राजेश जी हस रहे हैं या सीधा सीधा वाक्य का अनुवाद करेंगे तो राजेश हंसता है तो हस जो क्रिया है ये राजेश को नहीं कह रहा है केवल क्रिया मात्र कह रहा है हंसना क्रिया मात्र कहता है नहीं वैसे तो राजेश को कहता है हंसने वाला है तो राजेश इसलिए प्रथमा विभक्ति हो गई यहां पर राजेश को कहता लेकिन यहां पर आ, कर्म नहीं है यह मुख्य बात है यह कर्म को नहीं कह रहा केवल हसना क्रियामात्र को बता रहा है क्रियामात्र को बता रहा है यहां पर राजेश हसती यहां पर केवल भाव भाव है यह मतलब केवल यहां क्रियामात्र है और राजेश हस्यते जो है यहां पर यह भाववाच्य कहलाता है भाववाच्य है तो भाववाच्य जब प्रयोग करते हैं तो भाव में भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति आती है और उसी धातु से कर्तृवाच्य बोलते हैं तो राजेशा सती राजेशा में प्रथमा विभक्ति आती है तो वैसे यहां पर आ, केवल मात्र को कहता है दोनों जगह तो दोनों जगह क्रियामात्र कहता है तो कर्तवाच्य है तो प्रथमा विभक्ति हो जाएगी और का भाववाच्य है तो विभक्ति होगी ऐसा है हाँ पूछिए क्या प्रश्न है आपका आ, जी हसना का ही कर्म है ना स्वामी जी नहीं हसना कर्म नहीं है केवल क्रिया मात्र है। किसका कर्म है वो समझ में नहीं आया स्वामी जी थोड़ा बताइए आप ये बताइए हसना कर्म किसका कर्म है किस क्रियापद का कर्म है जैसे पढ़, पढ़ना रूपी क्रिया का कर्म है पुस्तक पुस्तकम पठती है ना रूपी जो क्रिया है उस क्रिया का जो कर्म है वह पुस्तक ऐसे असना रूपी क्रिया का कर्म बताइए आप स्वामी जी थोड़ा धीरे बताइए पकड़ नहीं पा रहा हूं प्रश्न यह मेरा पth, पठती एक क्रियापद है तो पठती क्रियापद जो है कर्म को कर्म को कहता है पठती रूपी क्रियापद कर्म को कहता है पढ़ना एक क्रिया है उस क्रिया का जो कर्म है वह पुस्तक है पढ़ना और... समझ में नहीं आया स्वामी जी क्या क्या नहीं, समझ कर्म, नहीं कर्म और क्रिया समझ में नहीं आ रहा है आप कर्म कर्म से यहां पर अभिष्ट अभिष्ट को कर्म कहते कर्तुरी कर्म करता जिसको चाहता है कर्ता जिसको अभिक्सित करता कर्ता जिसको अपनाना चाहता है उसका नाम कर्म यहां पर वो कर्म का मतलब मोशन क्रिया को नहीं समझे या कर्म का मतलब क्रिया नहीं है या कर्म का मतलब है जिसको हम चाहते हैं वो कर्म है जैसे मैं पुस्तक को चाहता हूं इसलिए पुस्तक कर्म माना जाता है व्याकरण की भाषा में मैं मो, मोक्ष को चाहता हूं मोक्षम इच्छा तो मोक्ष मेरे लिए अभी अभिपसित है मेरी इच्छा मोक्ष की है तो मोक्ष कर्म है पुस्तक कर्म है क्योंकि पुस्तक को चाहता हूं भोजन को चाहता हूं इसलिए भोजनम करोमी तो करोमी क्रिया का कर्म है भोजन ऐसा हाँ आप बो, बोलिए राम मोहन जी अभी पकड़ में आया स्वामी कर्म का क्रिया मतलब जो कर्म को जो कहता है वो क्रिया हाँ जी हाँ जी ठीक है हाँ जी हां रुचि जी आपका क्या प्रश्न है रुचि जी आपका क्या प्रश्न है ओम आपका प्रश्न स्वामी हाँ आवाज नहीं आ रही है मैक के पास से ओम स्वामी मैक के पास से बोलिए आवाज नहीं आ रही ओम स्वामी जी हाँ आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है ऊंचा बोलिए मैक के पास से बोलिए स्पीकर के पास से ओम हाँ बोलिए स्वाही कह रहे थी भाववाच्य में कर्ता में तृतीय क्या नहीं समझ में आया वो पूछिए उसमें विभक्तियों के दो प्रकार बताए एक कारकों की विभक्ति होती है एक उपपद विभक्तियां होती है जी तो ये दोनों में क्या अंतर है आ, वो नहीं समझ में आया हाँ जी बोलिए एक तो ये बात है दूसरी आ, अभी, अभी हित कौन करता है किसके द्वारा किया जाता है उनका ये प्रश्न था उपपद विभक्ति क्या है और कारक विभक्ति क्या है वो वो पूछ रहे थे हाँ जी हाँ वो आएंगे तो बता दूंगा हां राजे जी राजेश जी आगे क्या जी जी ऐसा है आपका प्रश्न फिर बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं ये अनाभी जो सूत्र मैंने पढ़ा ना उसमें जी दो तीन प्रश्न है एक तो यह है कि कारक विभक्तियां और विभक्तियां जैसे कर्ता कारक है कर्म कारक है, कारक है संप्रदान कारक है अपादान कारक है अधिकरण कारक है ये कारक है तो उन छह कारकों के लिए इसी दो तीन में दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में कारक विभक्तियां यहाँ पर यानी कर्ता कारक में अभिद कारक में प्रथमा विभक्ति होती है कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है कर्म कारक में तृतीय विभक्ति होती है संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती ये विधान की है सूत्रों से यह है कारक विभक्ति और यह स्पष्ट हो गया कारक विभक्ति जी यानी जो सूत्र के माध्यम से विधान किया जाता है कर्ता कारक में यानी अभिहित का कर्ता ना कर्ता ना कहकर के अभिहित कारक में क्रिया के द्वारा जो अभिहित है अभिहित का मतलब उक्त कथित कहा है क्रिया पद में जिसको कहा है वो अभिहित है तो अभिहित कारक में प्रथमा होती है और करपद जिसको नहीं कहा वो है कर्म तो अनभिहित कारक है कर्म तो कर्म में कौन सी विभक्ति होगी तो सूत्र कहता है कर्म नहीं कर्म कारक में तृतीय विभक्ति होती है यानी अभिहित क्रियापद कर्म को नहीं कह रहा है इसलिए वह अनभिहित है जिसको कहता है वो अभिहित है और जिसको नहीं कहता है अनभिहित है इसको समझ लीजिए अभिहित का मतलब कहना क्रियापद जिसको कहता है वह अभिहित है और क्रियापद जिसको नहीं कहता वो अनभिहित है तो इस प्रकरण में अनभित कर्म यदि है तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती अनभित करण है तो उसमें तृतीय होती है यदि कर्ता भी अनभित है तो अनभित कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है अनभित कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है यदि वह संप्रदाय अनभिहित है तो संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है चतुर्थी संप्रदा चतुर्थी संप्रदा जो है वो कहता है अनभीत संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है फिर अगला सूत्र है अनभीत अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है अनभीत अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है ये है कारक विभक्ति इसको कहते हैं और उप उपद विभक्ति उसको कहते हैं जो उपपद एक संज्ञा एक नाम है उपपद तो एक सूत्र है तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ ये सूत्र उपपद संज्ञा उपद के बारे में बताता है कि यदि कोई उपपद का मतलब है किसी शब्द किसी के साथ में बैठा हुआ है यानी जैसे मैं कुंभम करोती कुंभकार कुंभम करो कुंभकार है तो उप, एक सूत्र है उपपद मतिंग भिन्न जो है उसको उपपद कहते हैं ये कहां पर है सूत्र रुचि जी उपद मतिंग ये आपने से कोई बताएंगे उपपदमतिंग कहां पर है द्वितीय अध्याय अध्याय दूसरे पाद में हाँ द्वितीय अध्याय का दूसरे पादी हाँ बताइए दूसरे, दूसरे पद में कहां पर है दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में कहां पर है उन्नीस हाँ जी उन्नीस है उप पद दो दो उन्नीस है ना दो सौ उन्नीस नाइनटीन स्वामी हां जीटीन स्वामी हां नाइनटीन नाइनटीन उन्नीस का मतलब नाइनटीन ही होता है हां जी तो उपपदम कहता है जो ये तो समास को कहने उपदम तो है समास को कह रहा है यहां पर तो सत्रोत्पदम सप्तमी स्तंभ ये सूत्र है तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ ये कहां पर है एक तीन स्वामी जी नाइन्टी एक स्वामी तीन जी तीन एक स्वामी जी तीन एक प्रथम पाठ बानवे स्वामी जी बानवे हाँ पदम सप्तमी स्तंभ धातो नेक्स्ट ठीक है ठीक है तत्रोत्पदम सप्तमी स्तंभ तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ हाँ जी हाँ ये उत्पाद संजा करता है तत्रो पदम सप्तमी स्तम यह कहता है सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट पद जो होता है उसका नाम उपपद है राजेश जी सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट जो पद है उसको उपपद कहते हैं। तो सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट जो पद होगा उसको उप पद कहते हैं। तो सूत्र में जिस पद को सप्तमी विभक्ति से निर्देश किया है जैसे कर्मणी द्वितीया कर्मणी में कर्मणी में सप्तमी भक्ति है या मैं आपको बोलूं कर्मण्यन एक प्रत्यय है कर्मण्यन आप देखिए तीन दो एक तीन दो एक कर्मण्यन सूत्र है कर्मण्यन कर्मणि अन कर्म उपपद रहते अन प्रत्यय होता है कर्म उपपद रहते अनप्रत्यय होता है तो यहां उपपद क्या है जो सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट पद है उसको उपपद कहते हैं तो सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट सूत्र में होना चाहिए सप्तमी विभक्ति तो कर्मणी में सप्तम विभक्ति तो यहां कर्म जो है यह सप्तम विभक्ति से निर्देश किया गया है तो कुंभम करोती कुंभकार तो कुंभम जो है यह कर्म है कुंभम घड़े को जो बनाता है घड़े को बनाने वाले को कुम्भकार कहते हैं तो कुंभम शब्द है तो कुंभ ऐसा है कुंभ फिर उसके बाद अम विभक्ति आएगा कर्म का कर्म का अम विभक्ति है फिर क्रिधातु है तो यहां यह उपद है इसको उपद विभक्ति कहते हैं उपद विभक्ति अलग होती है और कारक विभक्ति अलग होती है। तो जैसे हम कुंभकारा बनाते हैं ना कुंभम करोती कुंभकारा ऐसा लिखते हैं आप लिखिएगा स्क्रीन के ऊपर मैं अभी बता देता हूं आपको कैसे बनता यह तो आपको उपद समाज समझ में उपद विभक्ति समझ में आ जाएगा कुंभम करोती कुंभकारा यह विग्रह वाक्य है अब इस विग्रह वाक्य को हम जैसे शालायाम भव शालीय बनाते हैं तो कैसे लिखते हम लोग शालायाम में सप्तम विभक्ति है भव एक एक है तो शालायम है तो शाला शब्द लिखते हैं फिर शालायाम में सप्तमी विभक्ति है तो वहां गि विभक्ति लाते हैं ऐसे कुंभम में द्वितीय विभक्ति है तो कुंभ अम लिखिएगा नीचे कुंभ शब्द है और उसके नीचे बगल में अम विभक्ति सुीय विभक्ति के एक फिर उसके आगे क्री धातु लिखिए क्री करोटी का क्री धातु कुंभ अम क्री ये स्थिति हमारे सामने अब कर्मण्यन सूत्र कहता है कर्म उपद में रहते कर्म उत्पद में रहते क्रिधातु से अन होता है कर्म उत्पद रहते क्रिधातु से अन होता है तो यह उपद में कर्म उत्पद है क्री धातु के उपद में कर्म है यानी कुंभम है तो यह कुंभ जो है उपपद कहलाएगा और यह उपद उपद क्यों कहते हैं इसको क्योंकि यह सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट है सूत्र में सूत्र में सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट है इसलिए इसको इसका नाम है उपपद तत्रोप पदम सप्तमी स्तंभ कहता है सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट जो पद है उस पद को उपपद नाम रखा जाता है उसकी संज्ञा उपद होती है तो यह है उपपद विभक्ति कहलाएगा यहां पर सप्तमी कहां धातु की अनुवृत्ति आ रही है तो सूत्र का अर्थ होगा कर्म उपद रहते धातु से अन प्रत्यय होता।, हो होता है तो यहां धातु पी है, तो अनुप्रत्यय हो गया अनकर्णकार की संज्ञा हो जाएगी बचा रहेगा और उसके बाद में जो है यहां वृद्धि हो जाएगी क्री धातु में क्योंकि प्रत्यय परे है तो वृद्धि हो जाएगा तो क्री को कार हो जाएगा और अम जो है वो समा उपदिंग समास उपपदिंग इससे समास हो जाता है अभी मैंने बोला तो उपदमति उससे समास होकर के अम विभक्ति का लुक हो जाता है तो हम अट जाता है तो कुंभ और कारा ऐसा बन जाएगा आगे चल करके जब यह सिद्धि आएगी तब विस्तार से बताऊंगा तो इसको कुंभ को उपपद विभक्ति कहते हैं तो दोनों मिलकर के समास होने के बाद दोनों मिल जाते हैं कुंभकारा सु आकर के विसर्ग हो जाता है इस तरह का कुंभकारा बनता है इसका अर्थ है घड़े को बनाने वाला कुंभकार कहलाता है गृहकार कुंभकार है ओदनकार है मोदककार है कुछ भी बना सकते हैं आप ऐसे असंख्य शब्द बना सकते हैं लड्डू बनाने वाला घर बनाने वाला कंप्यूटर बनाने वाला पुस्तक बनाने वाला रेडियो बनाने वाला पेंसिल बनाने वाला कुछ भी आप बना सकते इस तरह का तो ये उपद विभक्ति कहलाता है तो वहां उपपद विभक्ति की बात आई ये उपपद विभक्ति कहलाती है इसको तो स्पष्ट हो गई है उपपद विभक्ति राजेश तो नहीं हुआ उल्टा और संभ्रम हो गया क्या स्पष्ट नहीं हुआ ये बताइए यानी आ... अगर अगर मान लीजिए फिर भी स्पष्ट नहीं हो तो इसको छोड़ दीजिएगा ना जब ये प्रसंग आएगा तो अपने आप अप अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ठीक है आ, उपद, उपद वाले उपद विभक्ति को छोड़ दीजिएगा केवल कारक विभक्ति तो समझ में आ गई ना आपको पर्याप्त है ओम स्वामी जी मैं बोल रही थी कि एक बार आप इसको जरा संस्कृत में तत्ोप पदम सप्तमी का एक बार संस्कृत में बोलेंगे ना तो और आसान हो जाता है हाँ इसका संस्कृत में अर्थ ये है आ, यहां धातु का प्रसंग चल रहा है धातु का अधिकार है ना धातु के नीचे सूत्र है आप सूत्र पाठ में देखेंगे ना धातु के नीचे ही तत्व पदम सप्तमी सूत्र है तो सूत्र है।, है ना तो, तो तत्व का मतलब है एक तस्वीन धातु अधिकारे एक धातु अधिकारे सप्तमी विभक्तियन निर्दिष्टम ये पदम भवती तस् उत्पद संयम तस्पद संख्या त्री एक धातुअ धातुधिकारे सप्तमी विभक्त निर्दिष्ट पदम अस्थपसा नाम अस्थ जी इसके अतमी विभक्ति से निर्दिष्ट जो पद है उस पद की उपद संज्ञा होती है जी, तो स्वामी महाराज उपपद एक ही विभक्ति है या अनेक विभक्तियां यह, यहां उपद विभक्ति तो जो है जो सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट है वो वो उपद विभक्ति कहलाएगी और वो सप्तमी विभक्ति से जो जो निर्दिष्ट है प्रसंग के अनुसार अलग अलग हो सकते है, हो सकता है कहीं कर्म हो सकता है कहीं कुछ और हो सकता है हाँ जी राजेश जी जैसे कर्मणी अन्न वैसे आ, करने... आ, नहीं कर्मणी अन्न ऐसा है कि आ, आपको बताता हूं क्योंकि सप्तमी भक्ति से जो जो निर्दिष्ट होगा वो वो, वो जो है उपद कहलाएगा तो यह उपद इस प्रसंग में जो है यह इसकी जो है शोधान ली कर्मण्यन उपदी से समास हो गया है ठीक है कर्मण्यन मैं ये ये कर्म यान उत्पद मतिंग ये देखना पड़ेगा मेरे को उपद मतिंग दो दो नीज। अभी तो यहां कर्म ही है उपद उपद वाले उदाहरण तो यहां तो उत्पद से कर्म कर्म ही आ रहे हैं उदाहरणों में सूत्रों में मेरे विचार से ये कर्म का ही होगा और कोई होगा तो मेरे को याद आ जाएगा तो बता दूंगा ठीक है जी और एक प्रश्न था कि इसमें जो अभी था यानी क्रिया के द्वारा कहा गया है जी तो उसको ऐसा क्या प्रश्न पूछे की क्रियापद को कि उसका उत्तर मिले जैसे मैं हंसता हूं जी जी मैं किसी दुष्ट पर हंसता हूं दुष्ट पर हंसते हैं ना उसमें तो दुष्ट पर हंसते हैं आ, वो तो दुष्टम हसा में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहां कर्म नहीं है दुष्ट को ध्यान में रखकर क्या आप रहे हैं बस ये है वहां आधार बन रहा है वो कर्म नहीं है जैसे क्या हंस रहे हो ऐसा प्रश्न नहीं होता है स्थूल रूप से क्या हंस रहे हो क्या सो रहे हो क्या बैठ रहे हो क्या खड़े हो ऐसा प्रश्न नहीं होता है लेकिन क्या खा रहे हो क्या लिख रहे हो क्या बोल रहे हो ऐसे प्रश्न होता है हाजी राजेश जी जी तो यहां पर आ, क्रिया से आपको प्रश्न उपस्थित होना चाहिए कि क्या खा रहे हो क्या बोल रहे हो क्या लिख रहे हो आ? तो यहां पर शेत मतलब देवदत्त सो रहा है क्या सो रहा है ऐसा प्रश्न होता ही नहीं बैठा है तो क्या बैठा है ऐसा प्रश्न नहीं होता है हाँ कहां पर बैठा है ये तो प्रश्न होगा आधार का प्रश्न होगा किसके द्वारा बैठा यह ये प्रश्न होगा किसके लिए बैठा है भी प्रश्न होगा किससे बैठा है भी प्रश्न हो जाएगा यानी किससे दूर होकर के बैठा है कौन बैठा है किसके द्वारा बैठा है किसके लिए बैठा है किससे दूर होकर के बैठा है किस पर बैठा है यह तो प्रश्न होगा लेकिन किसको बैठा है यह नहीं होगा क्योंकि कर्म ही नहीं है यह बात है परंतु बाकी प्रश्न पूछेंगे और उनके उत्तर मिलेंगे तो वो अभी होगा नहीं वो अभी होगा मतलब सीधा सीधा वहां पर केवल यू तो यहां अभीत अनभित वाला प्रश्न नहीं होगा यानी वहां कारक वहां टारगेट है यानी किसके द्वारा बैठा है किसके लिए बैठा है किस से दूर होकर के बैठा है किस पर बैठा है इस तरह का तो वो क्रियापद इन सब कारकों को कह रहा है लेकिन अभीत अनभीत तो जो सीधा सीधा जो है ना करता करता को अभित है कर्म अभहित है जो वाच्य के रूप में देखते हैं ना जब वाच्य तीन वाच्य हमारे सामने कर्तृवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य तो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में कर्ता को कहता है या कर्म को कहता है बाकी इस तरह का वाच्यों में कर्म को कहता है या संप्रदान को, को कहता है या अपाधान को कहता है या अधिकरण को कहता है ऐसा कोई वाच्य नहीं है जब वाच्य के रूप में कहते हैं तब तो दो को कहता है क्रियापद या तो कर्ता को या कर्म को और जब वाच्य के रूप में नहीं देखते तब सभी कारकों को क्रियापद मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना जब कर्मवाच्य और कर्तवाच्य के रूप में जब देखते हैं तब क्रियापद कर्ता को कहता है कर्म को कहता है भाव को कहता नहीं भाव तो आ, वहां मतलब भाव तो भाव है केवल अपने अर्थ को बताता है वहां पर तो क्रियापद या दो को कहता है वाच्य के रूप में जब वाच्य प्रसंग हम हटाएंगे फिर सब कारकों को कहेगा देखते हैं। पर अभीत अनभीत। वाच्च में ही वाक्यों में भी जो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में जब वाच्य के रूप में रखते हैं तब वहां अभित अनभीत होता है जब वाच्य प्रसंग हट गया तब वह क्रियापद जो है सबको कहेगा वहां पर विभक्ति फिर वहां यह वाच्य प्रकरण नहीं है यह समझ लीजिएगा और एक वाक्य समझ में नहीं आया जी पृष्ठ संख्या 208 पे 208 सौ भाष्य में जी दो अच्छा ये अनभिते में हां बोलिए अब प्रश्न होता है भाषात में जी सातवी पंक्ति है अब प्रश्न होता है किसके द्वारा अनभिहित है हां हां एवं समास के द्वारा अनभिहित लिया गया है यह वाक्य समझ में नहीं है यह कह रहे हैं अनभित अकथित अनुक्त अनिर्दिष्ट कर्मादिकारकों में आगे कही हुई विभक्तियां होती हैं ऐसा अधिकार जानना चाहिए यह अधिकार सामान्यतया पाद के अंत तक है पर विशेषतया कारक विभक्तियों में ही प्रवृत्त होता है उपद विभक्तियों में अर्थात अमुक के योग में अमुक विभक्ति होती है में अनावश्यक होने से प्रवृत्त नहीं होता अब प्रश्न होता है किसके द्वारा अनभत है सो तिंग के द्वारा कृत के द्वारा तद्धित के द्वारा एवं समास के द्वारा अनभित लिया गया है तो तिंग के द्वारा का मतलब तिंग मतलब जैसे तिंग में पठती है यह तिंग अंत है पठती जो है तिंग अंत है तो तिंगंत है पठती ये पठती क्रियापद पठती जो क्रियापद जो है यह किसी कारक नहीं आ, को नहीं कह रहा है यानी कर्ता को नहीं कह रहा है कर्म को नहीं कह रहा है या किसी भी कारक को नहीं कह रहा है तो तिंग, तिंग तिंग का मतलब है पठती ऐसे कृत जो है जैसे भागा है भागा है या कारका हारका ये जितने भी कृदंत प्रत्यय वाले शब्द है वो है कृत और तद्दीकांत जो है जैसे शालिया मालिया है ये तद्दिकांत है और समासांत जो है आ, समासांत कह रहा हूं समास जो है जो दो पदों को समास करके जो समास बनाया है वो समास ना तो कर्ता को कह रहा है ना कर्म को कह रहा है ऐसा राजेश जी जब वाच्य बनाते हैं ना हम वाच्य में कर्तवाच्य कर्मवाच्य बना रहे हैं तो कर्तवाच्य में जैसे यदि मैं बोलू कि देवदत्त ग्रामम नहीं देवदत्त पुस्तकम पठती अब ये जो पठती जो है ये कर्म को नहीं कह रहा तो तिंगंत के द्वारा नहीं कहा जा रहा है पठती तिंगंत हो गया अगर कृत है तो मैं कहूंगा कृत का नायक नायक पुस्तकम पठती तो नायिका में जो कृत है वो कृत जो है नायका में कृत है तो कृत जो है म्यूट करके जी म्यूट करिए तो नायक अकृत है या भागअकृत है जो भी कृत है वो उस वाच्य में अगर है तो वो कर्म को नहीं कह रहा है ऐसा या किसी भी कारक को नहीं कह रहा वहां पर और तद्धितांत शब्द है तो वो तद्दित किसी को नहीं कह रहा है समास है तो समास किसी को नहीं कह रहा है उस वाच्य के अंतर्गत ऐसा जैसे पठती नहीं कहता है उसको ऐसे ही कृत क्रिदंत शब्द यदि कोई है तो क्रिदंत भी नहीं कह रहा है अगर वह तदितानांत शब्द है तो तदितानांत भी नहीं कह रहा है अगर वो समास है तो समास भी नहीं कह रहा है इस तरह राजेश जी जी स्वामी महाराज पकड़ में आ रहा है कुछ हां थोड़ा थोड़ा आ रहा है हां जी बस इतना ही समझ लीजिए बाकी आगे आपको द्वितीय वृत्ति में समझ में आएगा विस्तार से जी। आ, और आ, तो अभी तक मैंने आपके सामने कुछ बातें बताई है कि कर्तवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य तो लकर्म नीचे भावे चाकर्म के सूत्र का अर्थ मैंने बताया है लकार दसों लकार सकर्मक धातुओं से लकार सकर्मक धातुओं से कर्म में आते हैं और करता में आते हैं। दूसरा वाक्य बनेगा लकार अकर्मक धातुओं से भाव में आते हैं और कर्ता में आते हैं। अब इन इन चारों का उदाहरण लिख दीजिएगा एक बार दोबारा में सकर्मक धातुओं से कर्म में और भाव में आ, कर्म में और कर्ता में बता देता हूं एक वाक्य लिखिएगा सकर्मक धातु से लकार कर्म में आते हैं और कर्ता में आते हैं तो कर्म का उदाहरण लिखिएगा राममोहन ग्रंथम पठती राममोहन ग्रंथम पठति ये पठति सकर्मक धातु है सकर्मक धातु जो है यहां पर कर्ता को कहने के लिए आया राममोहन ग्रंथम पठती यह कर्ता को कहने के लिए आया है पठती क्रियापद अब कर्म को कहने के लिए यही क्रियापद आएगा तो लिखिएगा राम मोहन न ग्रंथ पठ्यते राम मोहन न ग्रंथ पठ्यते ये यहां पठ्यते क्रियापद जो है कर्म को कहने के लिए आया है तो लकार का मतलब है लट लकार पठती जो है यह लट लकार है और पठ्यते भी लट लकार है तो यहां जो लट लकार पठती है लटलकार में ही बनता है पठती पठता पठंती तो यहां लठ लकार जो आया है यह कर्ता कहने के लिए आया है और कर्म कहने के लिए आया है यह दो बातें आ गई यहां पर अकर्मक धातुं से रामोहनः राममोहनः सीदति अव रामोहन सीदति सीदती जो है अकर्मक धातु है तो अकर्मक धातु कर्तव कहने के लिए आया है रामोहन रामोहनः सीदति राम मोहन सीदती यहां सीदती जो है कर्ता को कहने के लिए आया है तो इसलिए कर्ता में प्रथमा विभक्ति है मतलब यहां कर्ता को, यह को कहने के लिए आया है यह ना बोल करके मैं ये कहूं क्रिया को कहने के लिए आया करतरी वाच्य में क्रिया को कर्ता को कहने के लिए आया है का मतलब है यह तो धातु के अर्थ को बताएगा लेकिन कर्ता को कहने के लिए आया है और भाव कहने के लिए आएगा भावुवाच्य में तो राम मोहन एना राम मुहनेना, आस्ते राम के द्वारा बैठा जाता है तो आस्यते जो है यहां पर भाव में आया है भावुवाच्य में आया है दोनों में क्रिया क्रिया है यहां पर सीधती बैठता है या आस्यते बैठा जाता है बैठा जाना मात्र बताया जा रहा है या बैठना मात्र बताया जा रहा है किसके द्वारा बैठा जाता है राममोहन के द्वारा बैठा जाता है कौन बैठता है तो राम मोहन बैठता है ऐसा तो यहां सीध धातु और आस, आस धातु जो है ये दोनों अकर्मक है तो कर्ता को कहने के लिए या भाव को कहने के लिए यहां दो जगह आया है और ऊपर पठती धातु सकर्मक है तो ये कर्ता को कहने के लिए और कर्म कहने के लिए है ऐसा है तो यह अभी हमने पढ़ा है लहकर्मी चाहे भावे चाकर्म के तो यह लकार पठ पठती में तो लट लकार है इन चारों में लट लकार है अब हम जो उदाहरण बना रहे हैं अचैशीत अचय शीत में लुंग लकार है तो लुंग लकार किसको कहने के लिए आ रहा है यह सूत्र बताएगा तो अचय शीत का मतलब है उसने चुना तो वह कर्ता को कहने के लिए आया वहां पर लुंग लकार जो है वह कर्ता को कहने के लिए आया है यानी कर्तृवाक्ष्य में आया है कर्ता को कहने के लिए आया वहां पर ऐसा समझना है तो वो बातें हम कल समझेंगे आप बहुत कुछ समझ में आ गए आप लोगों को भाष्य में देखिएगा अचय शीत जो है यहां पर अचय शीत में जैसे भूते, भूत भूतकाल के अर्थ में धातु से हमको लुंग लकार लाना है तो लुंग लकार किस कहने के लिए लाएंगे लुंग लकार वही निर्धारण करेंगे लुंग लकार को जो है किस अर्थ को कहने के लिए लाना है वही निर्धारण करेंगे हम यहां लिखा हुआ नहीं है पर हम अपने मन में निर्धारण करेंगे यहां लुंग लकार र्ता को कहने के लिए आ रहा है ऐसा मान करके लहकर्मनी चावे चाकर्म के व्य लकार करता अर्थात कर्तवाच्य में आया है यानी लुंग लकार लुंग लकार कर्तवाच्य में कर्ता को कहने के लिए आया है लहकर्म नीच भावे चाकर्म के इस सूत्र को लगा करके लुंग लकार को करता को कहने के लिए हम लाएंगे ऐसा समझना है स्पष्ट हो गए जी यहां तक आप लोगों को भगवान हाँ जी अब इसके आगे वो हमने कल पढ़ी लिया था चिली लुंगी चले सिच यहां तक पढ़ी लिया था इसके आगे कल हम पढ़ लेंगे तो इसको यहीं पर विराम देते हैं कल मिलते हैं ओ शांति शांति शांति ही। नमो नमः